आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आज के करते हैं बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आइए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर रीखा डॉक्टर जैसे पहुँचते हैं हम लोग उनसे बातें करेंगे और तब तक हम लोग कुछ गीत आपको सुनाते हैं हमारे साथ दो कलाकार जुड़े हुए हैं उनसे तो हम लोग बातें करेंगे और साथ ही साथ कुछ गाने भी सुनेंगे हेलो प्रियंका हवारी hello ramesh ji i am fine i'm great doing great sir so, <laughs> okay okay ruini ji how are you i'm fine sir i'm pretty good thank you so much yeah okay priyanka ji ek geet sunaiye tab tak doctor saab aa jaye okay parvar ki sadiyon ki dhoop mein मुंदी मुंदी मुंदियाँ की सीरगना हाथ के की सीमी दंड हार आग में हौली हावल हौली मार विकी राग में मेरे बात हो दिन बिना रो रात नहाये शाम कबी ना तारे शाम दले तू, सो बनाए रात ही रात चले चुपके से, चुपके से राहत चाल थैंक यू सो मच प्रियंका जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है और इसके Thank साथ वाईकॉम रोहिणी जी हमारे साथ हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि एक छोटा सा गीत पेश करे yes. <laughs> <laughs> हाँ हाँ जरूर सर थैंक यू नेक्स्ट हमारे साथ एक कलाकार जुड़ गए हैं शालिनी सर आई फाइन कैसे बहुत अच्छा है बस आपका इंतजार कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे और उसके पहले एक राउंड हो जाए हमारे गीतों का तो एक गीत आप भी सुनाइ <laughs> <laughs> जंग है ज़िंदगी हर कदम थैंक यू शालिनी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है ये चंद तालियां आपके लिए और डॉक्टर साहब भी पहुँच गए हैं कल्पेश चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा आप आपके स्वागत में तीन तीन हमारे कलाकार जुड़ गए हैं ये हैं प्रियंका राजेश कुमार फ्रॉम हैदराबाद आई थिंक सो फ्रॉम चेन्नई हाय जी हाउ आर यू या ये कलाकार हैं वाइकम रोहिणी देवी फ्रॉम कहा से आप आसाम मणिपुर मणिपुर मणिपुर से अच्छा ओके ओके सेलिनी मुखार्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल से। ओके ये तीन कलाकार आपके स्वागत में जुड़े हैं जिन्होंने <laughs> आपके आने के पहले सुनाए तो आइए डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आ, जैसे कि आप कोविड में विशेष आप कोरोना वॉरियर के रूप में जाने जाते हैं आपकी सेवा को सलाम करते हैं सबसे पहले तो और मैं कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परिवार के बारे में फिर हम लोग की करेंगे। <laughs> yes, आ, जी मेरा नाम डॉक्टर कल्पेश चोपड़ा है आ, मैंने एम बी बी एस यहाँ पे बोडा से एमएस यूनिवर्सिटी में लिया और एमडी चेस्ट पर्टिकुलरलीफ्टलिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो फेलोशिप आती है मैंने सूरत से किया है और पिछले चार साल से मैं यहाँ पे किरण में चेस्ट फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के रूप में यहाँ पे हूँ और हमने यहाँ पे जब गुजरात में कोरोना का जो पीक आया था जुलाई जुलाई और अगस्त जून जुलाई अगस्त जुला सितंबर में हमने, हमने काफी 1500 से भी ज्यादा आईपीडी पेशेंट और 5000 से भी ज्यादा ओपीडी पेशेंट ट्रीट करके घर पे भेजे थे हमने काफी सारा लर्निंग उसमें मिला है हमने हमने काफी सारे अलग-अलग टाइप -अलग टाइप के केस कोरोना में हमने देखे उस के। जी जी जी. अच्छा, में देखे उस जी की हम, <laughs> हम जनरली एक से बारह जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा तो गोल ऐसा ही रहता है की सबसे आगे सबसे ज्यादा मार्क लाए और उस टाइम पे जब ग्यारह में वैसे तो मार्क आते ही थे लेकिन आ, हा, हा, में 11 में, में में जनरली क्या कि सबसे ज्यादा मार्क जिसका भी ज्यादा टॉप पे होता है वो या तो मेडिकल या तो फिर कोई इंजीनियरिंग की अच्छी ब्रांच में जाता है तो उस टाइम पे जी, हम सब लोग कह रहे थे कि घर वाले की चलो डॉक्टरी लाइन लेगे तो कुछ अच्छा करेगा फ्यूचर में और वैसे भी मेरे गांव में तो मैं पहला डॉक्टर हूँ बारहवीं पास ऐसा तो बोल सकते किया था अच्छा अच्छा और दो हजार तीन में मैंने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो और यहाँ पर सूरत में ही कैसे आना हुआ फिर वगैरह हॉस्पिटल रमेश जी मैं पहले से ही मतलब सूरत तो तो वो डायमंड रहे है और मेरी पढ़ाई भी यहाँ पे ही हुआ है सब एक से बारह तक अच्छा तो अच्छा क्या है की जो वहाँ जहाँ पे रहते हैं पे वहाँ पेड होने का प्लान रखते हैं जनरली और बहुत जगह चीजें खत्म हो गई है ऐसा लगता है लोग अभी मार्केट में आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा फियर फ्री होने लगे है तो आपको क्या लगता है की कि हमें किस तरह से अभी फेस्टिवल आ रहा है तो फिर मिलना जुलना खाना पीना साथ में होगा तो क्या हमें प्रकोशन कुछ लेना है या अभी ठीक है आ, या कुछ करना है <laughs> आपका क्या हैं हैं देखिए हम जब पहले जब पहले की बात करते हुँ, से हुँ, हुँ, लेके, से बात जी, करते करते से शुरुआत तो डिसम्बर जनवरी में जब हमारे शुरुआत हुआ था कोरोना वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ पे जब कोरोना आया उस टाइम पे कुछ दवाई या कम मतलब दवाई की रिसर्च अभी चल रहा था आ, टेस्ट के जल्दी से जल्दी हम कोरोना के जो मरीज होते उसको पकड़ के डायग्नोसिस करके उसको अलग सेन करके उसकी ट्रीटमेंट अर्ली फेज में स्टार्ट कर देते तो बाकी के कॉम्प्लिकेशन कम होने का चांसेस रहता है और बाकी फैमिली लोगों को भी उस वो कोरोना कोरोना मरीज से लगने का चांस बहुत बहुत ही ही कम हो जाता है हाजी, हाजी। तो बहुत है जी जी अच्छे जो जो फेस्टिवल चल रहा है तो फेस्टिवल में तो तो थोड़ा कोरोना का जो पीक लेवल है तो आफ्टर फेस्टिवल हाँ। हमें लगता है कि थोड़ा पीक आएगा लेकिन हाँ। पीक नहीं आए उसके लिए तो हमें सब जो प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हमें जो भी है वो हमें अच्छा मेनली जैसे कि इसमें बताया जा रहा है हमेशा हम लोग सुनते भी आ रहे हैं काफी समय से इम्यूनिटी बढ़ाने का अपना जो है रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा के रखिए आप बोलते हैं सभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं आयुष मंत्रालय से भी निर्देश निर्देशन मिला है तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें हम लोग रेगुलर डाइट में यूज करें जिससे हमारा जो है रोग प्रतिकारक शक्ति या इम्यूनिटी बढ़ा बढ़ा रहे जैसे आयुष मंत्राल बड़ा बताया की रोग प्रतिकारक शक्ति हमें तो बढ़ानी चाहिए वो बिल्कुल सही बात है जनरली खाने में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन ले सकते हैं और विटामिनना और चाहिए विटामिन से, से सी मिलता है और बाकी के जो मिनरल्स होते जिंक है, है सेलोनियम है वो सब हमें फ्रूट और या वेजिटेबल में तो हो सके उतना हमारे फूड में ये दो ये दो तीन चीजें ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए प्रोटीन जनरली हम कठोर में से मिलते है आ, बाकी सब्जी है वो तो हम ले रहे थे, और खट्टे अच्छा, अच्छा। में में तो हमें कोई भी इंफेक्शन चाहे कोई भी कोविड हो या कोई भी इन्फेक्शन से हमें आ, लड़ने की क्षमता मिलती है जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं हमारे सभी Uh, आर्टिस्टों से कहना चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं एनी थिंग यू टू आस्क और हमारे दर्शक मित्रों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब से जो भी बातें पूछना चाहते हैं कोविड से रिलेटेड क्योंकि डॉक्टर साहब ने काफी सेवाएं कीं इस पीरियड में और उनका विशेष जो है अलग अलग न्यूज में भी नाम आया इस वजह से और सूरत में उन्होंने एक रेवोल्यूशन जो कह सकते हैं हम लोग उन्होंने ऐसा काम किया है तो ऐसे डॉक्टर हमारे साथ हैं और चलिए एक एक छोटा छोटा सा सा ब्रेक लेते हैं जब तक तक सवाल आ जाएं। और तब तक मैं कि प्रियंका जी गीत डॉक्टर साहब के लिए जरूर सुनाइए। जी जी जी situation because because i am working from home that is no issues but many of the major people are like they are working out so they could not take their babies or even if the baby is not pelzy well. We are doing an online consultation with doctors but still what all the precautions can be taken for the taking care for the babies so that will be very helpful for many mothers mm -hmm. who is taking care of their baby uh, particular yes yeah. basically generally humne aisa paya hai ki जनरली बच्चों में ये कम देखने को मिला है कोविड जनरली आप अगर देखिए तो अच्छा, अच्छा। एडल्ट, एडल्ट जैसे तो हम तो वेक्षिन, हमें थोड़ा इम्यूनिटी जो भी है जो न्यूमोनिया के रिलेटेड होता है तो बेबी में उससे हमें थोड़ा क्रॉस इम्यूनिटी की वजह से थोड़ा प्रोटेक्ट मिलता है दूसरी चीज है की आज के कल जो लॉकडाउन की कंडीशन है सब बेबी मतलब जो भी छोटी बेबी है सब वो अंदर ही कर पे ही है, तो उसको तो बाहर कोई जाना नहीं होता है तो उसमें भी कम लग उसको भी इंफेक्शन लगने का चांसिस कम रहता है तीसरी बात है जब भी कोई बेबी को ऐसा कोई भी सिम्टम हो जैसे कि नॉर्मल सर्दी खांसी हो तो खास करके बेबी या कोई भी मतलब अडल्ट हो या कोई भी हो सर्दी खांसी जो भी जैसा भी छोटा सा भी सिम्टम होता है उसको इग्नोर मत करिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने इग्नोर किया आजकल मरीज या मरीज के जो रिलेटिव होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो कॉमन चीज होता है, बार हर होती है लेकिन खास करके इस सीजन में ऐसे जो एटमोसफेयर है उसमें हमें थोड़ा लाइटली ले, नहीं लेना चाहिए हर बार जी. कोई भी सर्दी खांसी हो कोविड मान के ही आगे चलना उसका जो भी रिपोर्ट आता है जो भी पीडियाट्रिशन के हिसाब से उसकी गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करना चाहिए मान लीजिए की आपने रिपोर्ट करवाया और पॉजिटिव आता है मान लीजिए तो आप अपना बेबी का अलग से अच्छी तरह से ख्याल रख पाएगी अलग से उसको कर कर सकेगे, ताकि बाकी के लोगों को भी उसका इंफेक्शन नहीं लगे वैसे ही बुजुर्ग में या तो कोई एडल्ट में भी यही सिनेरियो लागू होता है कि इसको भी कोई सर्दी खासी हो तो खास करके पहले या दूसरे दिन में हम पकड़ पाते है टेस्ट करके और अभी गवर्नमेंट ने भी आ, सब टेस्ट और सब फ्री कर दिया है जैसे रेपिड एंटीजन टेस्ट है वो सब में तो फ्री कर दिया है ताकि आप पहले या दूसरे दिन में अगर आ, वहाँ पे जाते तो वहा तो पेशेंट तो के जो डिसीज होता है वो कॉम्प्लीकेटेड नहीं होता है हुँ, पहले हुँ, क्या हुँ. था की पहले कोई भी पेशेंट आता तो पहले जब मार्च या अप्रैल में तो करीबन करीबन सातवे या आठवे दिन प्रेजेंट होता था पेशेंट पहले पांच सात दिन घर पे सर्दी खासी का ट्रीटमेंट अपने आप से चल रहता था, था फिर साथ बैठते दिन में जब ऑक्सीजन कम होता है तब डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में भर्ती होता था अब ऐसा नहीं अभी अभी क्या होता है कि पहले बार जब पहले या दूसरे दिन में सर्दी खासी होता, होता है तुरंत ही रिपोर्ट करवाता है पॉजिटिव आता है तुरंत ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है ताकि वो बाद में कॉम्प्लीकेशन नहीं होता और बाकी के जो फेमिली मेंबर है उसको भी इन्फेक्शन लगने का चांसेस बहुत बहुत कम हो जाता है अगर वो पेशेंट आइसोलेट अपने आप हो जाता है तो जैसे आप देखते हो कि इंडिया में केस बढ़े है लेकिन मोर्टालिटी रेट बहुत ही कम है मोर्टालिटी रेट मतलब जो डेथ रेट होता है वो बहुत ही कम है बाकी के कंट्री के हिसाब से इसमें एक ही चीज होता है कि आप एग्रेसिवली टेस्ट करिए और टेस्ट करने के बाद जो भी पेशेंट का पॉजिटिव आता है उसको एग्रेसिवली ट्रीट करिए एग्रेसिवली उसको आइसोलेशन करिए ताकि वो दर्दी भी ट्रीट अच्छी तरह से हो सके सकेगा और उसके फैमिली में भी उसको कोई भी इंफेक्शन लगने का चांसेस नहीं रहेगा ताकि फेमिली भी बच जाती है और खुद को भी कॉम्प्लीकेशन नहीं होता है जी जी डॉक्टर uh, साहब बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया और मुझे लगता है कि आपको थैंक थैंक यू जी ओके ओके सो भी तुम किस्म तो कालिका okay, okay. so, uh, uh, yeah, yeah, yeah. मोड तू में में तो का बदले में मैं तेरी जो गुदाकू जन्नते सच का छोड़ दू तुमसे ज़्यादा मैं न जान तुमसे कुछ को मैं तुमसे बस में अपने तुमसे ज़्यादा मैं ना जान तुमसे कुत को मैं पहनान तुमसे बस में अपने मनुमा तो का तेरे वास कोई भी काहिश नहीं ककावे दिल में कदम तुझे मिल। तेरे, मेरा सफन, तेरे बिना मैं चाहो के तुमसे साडा में नाचान तुमसे खुतको मैं पहनान तुमसे बस में अपने मनुमा जा मैं हवा माविर किस्म तो कालिका मोड़ दू तू तु है तुहेरा तु तु जरिया मेरा वे जावा मा बे तू किस्मत कालिका मोड़ू थैंक यू जी प्रियंका जी बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आगे बढ़ते हैं और फिर से, से जोड़ता हूँ जो देख रहे हैं क्या लॉकडाउन फिर से होने की संभावना है या फिर ट्रीटमेंट जो है वो करने से ठीक हो जाएगा क्या आपको लगता है प्रिडिक्शन क्या आपका सर देखिये तो वाले काफी बाकी के कंट्री में जनरली हम देख रहे हैं अभी तो अमेरिका और यूरोप में भी, भी फिर से होने का चांसेस रहता है और काफी कंपनी अभी आज एक कंपनी का न्यूज़ आया कि उन्होंने वैक्सीन करा उन करीब नाइन्टी परसेंट जैसा उसका सक्सेस रेट हुआ है तो हम वो प्र है कि नाइनटी हो जाए और ये जो हमारे वर्ल्ड में प्रॉब्लम जो हुआ है प्रॉब्लम आया है उससे हमें बताए और दूसरी बात यह है कि ये जो कोरोना uh, जो है वायरस जनरली uh, कोई भी एक वायरस होता है जो भी एक्स वाई जो भी वायरस उसकी करीबन एट टू टेन साल तक उसकी अवधि रहती है उसके अच्छा, अच्छा। समय बढ़ता है, वैसे, वैसे वैसे उसका जो, इम, जो होता है वो वीक हो जाता है अच्छा। uh -huh. मान लीजिए कि जब चाइना में शुरू हुआ था चाइना से लेके इटली जर्मनी वहां पे काफी सारी मोटा रेट हुआ था जैसे जैसे जैसे वो इंडिया में आते गए इंडिया में फैलते गए वैसे वैसे जनरली शुरुआत के दिनों में इंडिया में अः काफी मोटालिटी हुआ था लेकिन जैसे जैसे भी टाइम आता गया वैसे वैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट होने लगी आ, पहले तो सिर्फ आरटीपीसीआर होता था डायग्नोसिस करने के लिए वो भी दो दिन या तीन दिन जैसा लगता था अभी आरटीपीसीआर हम ए, उसी दिन मिल जाता है ताकि उसी दिन हमें पता चलता जाए दूसरी बात है रेपिड टेस्ट आ गया है जैसे कि रैपिड टेस्ट की वजह से हम तुरंत ही मिनट में हमें पता चल जाता है कि ये मरीज को कोरोना है कि नहीं करना और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तीसरी बात है पहले सी टी स्कैन हम तुरंत करवा लेते हैं कि ताकि फेफड़ों में पता चल जाए कि कभी कभी क्या होता है कि कोरोना पाता है फेफड़ो में उसका असर नहीं बताता है तो वो मरीज वो वाइल्ड होता है जनरली वो घर पे आराम करने से भी ठीक हो सकता है करीबन है। आ, तीसरी बात यह हुआ की जैसे जैसे टाइम आगे कोरोना का भट्टा गया वैसे वैसे अलग अलग टाइप का दवाई भी मार्केट में या तो वर्ल्ड में आने लगा जैसे की एंटीवायरल रामडेसिविर है उस पर भी रिसर्च होने लगा और बाकी सब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे नए नए रिसर्च होने के बाद हमें पता चला कि ये जो डिसीज़ है बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है जैसे कि आपने देखा होगा कि सडनली आदमी अच्छा होता है सुबह में बात किया होता है शाम को कोई वेंटिलेटर पर चलाता है तो वैसे वो केस काफ़ी कम हो गए क्योंकि उसमें पता चल हमें पता धीरे धीरे जैसे टाइम गया वैसे पता चल कि बॉडी में वो वायरस कैसे बिहेवियर करता है जैसे कि कोरोना में मोस्ट कॉमनली बॉडी में जो खून होता है उसका क्लॉट बन जाता है या तो फेफड़ों में तो हम पहले से उसको जब पेशेंट दाखिल होता है तो उसको वो नहीं हो वैसे दवाई चालू कर देते हैं ताकि वो क्लॉट होने का चांसिस होता है और उसकी वजह से काफी मरीज को हम बचा पाए ये सबकी चीजें वजह से ये शुरुआत के स्टेज में हमें शुरुआत में जब नहीं पता था तो धीरे धीरे जब जैसे वर्ल्ड में रिसर्च हुआ वो सब हुआ जैसे कि जैसे उसके पेपर वो सब आए तो उसमें हम पता चला कि पता ये सब हो रहा है तो उसके हिसाब से हमने काफी मरीज को आ, उससे बचाया है और बात है, पहले ऐसा था कि में जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पेन्टिलेटर लगाने की जरूरत पड़ता है वो कभी भी हाँ। वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो भी जैसे की नॉर्मल वेंटिलेटर लगाते है वैसे ही उस जैसे नॉर्मल वेंटिलेटर लगाते है वैसे ही वो वेंटिलेटर मैनेजमेंट से वो भी बाहर आ जाता है टाइम लगता है लेकिन बाहर आ जाता है नहीं। पहले ऐसा था कि अगर दस को तो दस बाहर नहीं है। लेकिन अभी ऐसा आ जो मरीज होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और दूसरी बात यह है की जो नहीं बाहर आते है उसमें काफी तरह का बाकी के अलग जो रिस्प तो भी काम करते जैसे पेशेंट को मरीज को डायबिटीज होता है ऑलरेडी उसके फेफड़े वीक होते पहले से स्मोकिंग की आदत होती है किडनी या लीवर या कोई भी बीमारी होती है तो ऐसे मरीज में काफी टाइम लगता है रिकवरी होने में क्योंकि तो ये सब की वजह से उसकी इम्यूनिटी काफी डाउन हो गई होती है कैंसर वाले दर्दी जो हमारे यहाँ रिनल ट्रांसप्लांट वाले दर्दी भी है तो ये सब में इम्यूनिटी लो होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है बाहर आने में दर्दी को और दर्दी कब प्रेजेंट हुआ कब ट्रीटमेंट शुरू कर वो भी डिपेंड होता है जी जी जी डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया जो सूरत में आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया उसके साथ साथ आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया तो धीरे धीरे जो पहले डेथ रेट ज़्यादा था वो कम होते कम होते ख़त्म हो गया अभी धीरे धीरे जो है सभी लोगों का इलाज भी बहुत आसानी से हो रहा है अच्छा और थोड़ा सा ऐसे कभी कभी थोड़ा डर लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो पैसे बहुत खर्च होते हैं ऐसा कुछ मान्यता है तो वो थोड़ा सा बताइए कि एक नॉर्मल व्यक्ति को कैसे कैसे कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए सिंपली उसका उसका हो सकता है है या पैसे कब लगते कब लगते हैं ज़्यादा फाइनेंस जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जनरली जो, जो जो जो भी पेशेंट सिम्टम होते हैं हैं जिसको लंग्स करवाते उसमें अगर अब लगे। जैसे कि उसका लेवल 92 या 91 से तो 30 या भर्ती हो जाना चाहिए बार बार फीवर या तो वॉमिटिंग रहता है तो भी उसको हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए अः दूसरी बात है कि हॉस्पिटल में जब मरीज भर्ती होता है तो शुरुआत में ऐसा था कि कोई भी मरीज मतलब शुरुआत में या तो जैसे को इंडिया में कोरोना का पीक लेवल हुआ था करीबन करीबन जुलाई अगस्त में तब काफी सारे मरीज डरे डरे हुए थे आ, कि मुझे भर्ती हो जाना है या तो कोई भी अलग अलग उसके रीजन थे फैमिली को नहीं लगे इसलिए भर्ती हो जाना है आ, काफी उस टाइम पे मान्यता थी लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है अभी तो घर पे भी आइसोलेट रख सकते है घर पे भी इलाज हो सकता है बस सिर्फ वही ध्यान रखना है कि हमें टोटली रेस्ट करना है घर पे मॉनिटरिंग करते रहना है तीसरी बात यह है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद बिल का जो इश्यू है तो, तो बिल का इशू मुझे नहीं लगता है कि इतना है क्योंकि ये जो चीज है एक नॉर्मल जो डिसीज होता है उसके हिसाब से ही आगे बढ़ता है और जो उसमें जो बिल होता है जनरली खास करके जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं ये सब मल्टी ऑर्गन जब फेलर होता है तो इसमें खर्चा काफी होता है लेकिन जो नॉर्मल है जैसे की वार्ड में है पेशेंट बिना ऑक्सीजन है तो उसको इतना खर्चा जो नॉर्मल बीमारी होता है इतना ही होता है जो है जी जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ कई लोग तो थो थोड़ा सा डरते हैं हॉस्पिटलाइज होने को या चेकिंग करने में उनके लिए ये जरूरी था कि आप बिल्कुल डरे नहीं और चेकिंग करके अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं तो नेचुरली आपको थोड़ा चेक कराने से जो भी होगा उसका ट्रीटमेंट तो आजकल है और मरने का जो पहले डर था वो बिल्कुल खत्म हो गया है और रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है नाइन्टी के ऊपर अपना रिकवरी रेट है तो निश्चित तौर पर आप उन चीज़ों को जो है पहले जैसा चीज नहीं रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा है कि आप चेक करके फिर तुरंत मेडिसिन सब लेते हैं तो जल्दी रिकवरी रेट भी बढ़ जाता है और खर्चा भी कम हो जाता है अगर लेट करेंगे सिम्टम्स अंदर से चलता रहेगा और फिर बहुत ज्यादा होने के बाद तो वो फाइनेंस का भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं तो इसीलिए कोई भी, भी बीमारी हो जल्दी से जल्दी डॉक्टर अपने जो आस में है फैमिली डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके आगे बढ़े तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं रोहिणी देवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहिणी जी स्वागत है डॉक्टर साहब के लिए एक और गीत सुनाई थैंक यू डॉक्टर जी आपने बहुत आ, हमें इंफॉर्मेशन दिया है और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ जी जी. मेरे हसबेंड पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती हैं अभी भी वो फ्रंट लाइन में ड्यूटी कर रही हैं। उसके दोस्तों अभी कोरोना की मरीज हो गई है मतलब उसके बाद वो लोग इलाज हो अभी ये मेरी क्वेश्चन ऐसी है जो पॉजिटिव होकर अभी अभी ठीक होकर नेगेटिव पाया गया है तो वो फिर से ड्यूटी जॉइन करके अभी काम कर रही है तो दूसरी बार फिर पॉजिटिव होने की चांसेस है क्या उन लोगों को जो पहले ठीक हो चुकी हैं आप थोड़ा पता दीजिए हाँ <laughs> <laughs> अभी तक के तो जो जो जो जो इंडिया में पाए गए उसमें दूसरी बार एक बार एक पेशेंट को कोरोना है, जो कोरोना पॉजिटिव पॉजिटिव है है आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर उसको रिकवर होने के बाद दूसरी बार कोरोना आया ऐसा कोई अभी तक का इंडिया में केस हुआ नहीं है तब तक मेरे ध्यान दूसरी बात यह है कि इसमें दो तीन चीज वो भी आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपको कोरोना रिकवर हो गया, कोरोना से रिकवर हो गए 14 दिन 15 दिन या दो वीक के बाद और आपका पहले टेस्ट नेगेटिव, पहले टेस्ट पॉजिटिव था और बाद में नेगेटिव हुआ तो जनरली क्या होता है हमने ऐसा भी पाया गया है पचास चालीस से 50 दिन के बाद भी अगर अगर आप कोरोना टेस्ट करवाते हो आर्टिफिशियल करवाते हो तो वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पॉजिटिव हो क्योंकि बॉडी में वायरस के डेड पार्टिकल होते है वो भी आपका टेस्ट पॉजिटिव करता है उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रिजल्टि को कोई माइल्ड कोई कोई सिमटोम है, है, है कोई भी आईस्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है वार्ड की रिक्वायरमेंट है कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है चौदह तो दिन के रेस्ट होने के बाद वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है और दूसरी बार लगने का चांसेस अभी तक ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं लगे लेकिन बहुत बहुत कम जैसे नॉर्मल बीमारी है ना उससे भी भी मतलब अगर कोई एक बीमारी आप ले लो तो उससे काफी कम है ऐसा बोल सकते कि लेस देन वन परसेंट भी उससे भी कम करे ऐसा बोल सकते हो अच्छा अच्छा <laughs> चलिए आपको डरने की जरूरत नहीं अभी। अब है अभी वो ड्यूटी कर रही है तो दोबारा फिर लगेगा इसका डर है पुलिस को इसलिए पूछ रही पूछा हाँ मैं बात, समझ, समझ गया आपकी बात आ, दूसरी बार हमें लगेगा वैसा मान के ही ड्यूटी करना है सब प्रिकॉशन रखने हैं ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार लग गया तो दूसरी बार नहीं लगेगा जो तो भी गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइन बनाई है वो सब हमें फॉलो करना है सोशल डिस्टेंस मास्क सब करना है ऐसा नहीं है एंटीबॉडी मतलब uh, अगर, अगर तो डेवलप हो गया तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वो घर पे आ गया तो दूसरे लोगों का लगने का चांसेस रहता है इसलिए फेमिली को ध्यान में रखते हुए सब हमें सोशल डिस्टेंस वो सब करना है मतलब गवर्नमेंट तो की गाइडलाइन अच्छा थैंक यू सो मच अभी मैं आपको एक गाना सुना रही हूँ <laughs> जगत के स्वामी हे अंतरयामी मैं तुझसे क्या मांगो मैं तुझसे क्या मांगो हे रोम रोम में बसने वाले रा आज का बंधन तोड़ चुकी हूँ तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ आज का बंधन तोड़ चुकी हूँ तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हे अंतरयामी मैं तुझसे क्या मांगूँ मैं तुझसे क्या मांगू हे रोम राम में बहुत सुंदर धन्यवाद आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सुंदर आपने गीत सुनाया रोहिणी जी थैंक यू सो मच अब प्रियंका जी एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ i uh, see yes, uh, have a question uh, g actually to doctor uh, like uh, may, most of them are saying like due to less immunity power of the people uh, corona is getting affected but uh, is there any possibility to increase the immunity power of uh, the people so is there anything uh, importantly we need to do to improve the immunity power g so jisse aapne bataya ki sabse pehle do minute sabse pehle the role me team uh, जो भी पेशेंट मरीज है जैसे कि ओल्ड एज है मोर देन सेवेंटी एज है आ, हार्ट डिसीज है लंग फेफड़े ख़राब है या तो स्मोकिंग करते हैं लीवर या किडनी का जो प्रॉब्लम है या तो डायलिसिस वाले लोग हैं, कैंसर वाले हैं, कीमोथेरापी वाले हैं, ब्रेन ब्रेन का कोई रिलेटेड कोई इश्यू है आ, डायबिटीज है वो सब में जनरली इम्यूनिटी नॉर्मल जो उसके एज के रिलेटेड होता है वो कम होता है तो जब भी आ, कोरोना का इन्फेक्शन उसको लगता है तो तो नॉर्मल व्यक्ति के जो कोरोना करता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है उसमें उसमें मोर्टालिटी रेट ज्यादा होता है क्रिटिकल होने का चांसेस भी ज्यादा रहते हैं नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा तो उसमें हमें काफी थोड़ा सीरियस होके उसके ट्रीटमेंट होना चाहिए उसमें दूसरी बात है कि प्रिकॉशन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए तो मेरे हिसाब से मैंने आगे बताया कि इम्यूनिटी के लिए आपको हरी सब्जी मतलब जो जो चीजें होती विटामिन वो ज्यादा से ज्यादा लेने रिलेटेड जो फूड है वो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए दूसरी बात है कि मेरे हिसाब से गर्म पानी सबसे बेस्ट है गर्म पानी में आप नींबू डाल के भी अः पी सकते हो दिन में तीन से चार बार गर्म पानी के गरारे कर सकते हो गरम पानी का नाश भी ले सकते हो कोई भी आपको चाहे जो भी नॉर्मल सर्दी खांसी हो उसमें भी आप ये कर सकते हो कोरोना में भी हम हर एक मरीज को ये सब बोलते हैं कि आप हर गर कर पे गर्म पानी पीजिए गर्म पानी के गरारे करिए गर्म पानी का इनहलेशन लीजिए ताकि आपको सिम्टोमेटिकली बेटर रहे और आपको रिकवरी होने का जो टाइम लगता है वो तो कम से कम लगे और जल्दी रिकवरी हो जाए आ, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया किस तरह से हम अपना इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और जनरली हम सभी को थोड़ी-थोड़ी चीजें जो है अभी समझ में आ रहा है और उन चीजों को जितना आप अच्छी तरह से अभी फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू रखें ये भी इम्पोर्टेंट है तो आयुष सोहिनी मकार हमारे साथ है सोहिनी जी yes, हमारी <laughs> मैं डॉक्टर साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि वो कोविड वारियर है और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने जो <laughs> और उन्होंने जो हमें इतना अच्छा एडवाइस अच्छा दिया इसके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू जना मतलब थैंक यू बोलना चाहते थैंक यू थैंक यू जी शोनी आप एक गीत सुनाइए छोटा सा यस सर यस मोह मोह haage moh moh ke dhang ke khum ये मुख मुख के ये मुख मुख के के धागे धागे तेरी तेरी उंगलियों उंगलियों से से कोई री उगे इस तरह तारा जवाब उंगलियों से जाह गिर तुम होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना दुःख के पाप है तूने मुझको है चुना कैसे तूने अनकहा ऐसा बसुना दुःख के पाप तूने चुको क्यों बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया डॉक्टर साहब को भी अच्छा लग रहा है <laughs> चलिए फिर से मैं डॉक्टर साहब से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा और चुनी कोविड की बातें तो हम लोग सुनते रहते हैं और आपने इसमें बहुत अच्छी सेवा की है इसके लिए आपको बधाई और आने वाले समय में हम लोग जो मेन मुद्दा है कि प्रिकॉशन एंड अपना हेल्थ सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो सरकार की तरफ से भी चल रहे हैं और सभी लोग थोड़ा अवेयर भी हुए हैं तो जनरली एक फिट एंड फाइन रहने के लिए हमारा वो डाइट क्या होना चाहिए थोड़ा सा डाइट प्लान पूरे दिन का बताइए और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना हो तो कितना टाइम करना चाहिए इसके बारे में बताइए फिटनेस मंत्रा बताइए डाइट <laughs> के लिए तो तो जनरली जनरली हम हम अगर अलग अलग अलग अलग अलग स्टेट का का का होता होता होता होता है है है है जैसे जैसे कि गुजरात महाराष्ट्र रूटीनली कोई भी जो आदमी उसको अगर आ, उसका वर्क ऑफिस वर्क जैसा होता है जनरली तो उसको 1500 से 2000 हजार किलो कैलोरी का डाइट पूरे दिन में ट्वेंटी फोर आवर में लेना चाहिए वर्क ज्यादा रहता है मतलब वजन वाला कोई भी वर्क रहता है तो उसको पच्चीस सौ से तीन हजारेगुलर हम हमारा सुबह का नाश्ता जो करते है मतलब तो दो दो, दो और दोपहर का शाम को जो भी दो टाइम अच्छी तरह से मिल लेते हैं वो तो हम जनरली लेने वाले लेकिन बीच बीच में हमें जनरली मैंने वाला की फूड को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देना है ताकि हमें मैक्सिमम उसमें से इम्यूनिटी मिले और बाकी के जो रोग हैं उससे भी हमें लड़ने के लिए आ, मिले दूसरी चीज है की जो एक्सरसाइज में अगर मैं बताऊँ तो हरेक व्यक्ति को मतलब बोले तो हर 30 टू 45 मिनट नॉर्मल वॉकिंग करना चाहे अर्ली मॉर्निंग या, या तो टाइम मिले तो शाम को भी आप कर सकते हो Uh, early morning में uh, uh, early morning में योगा कर कर सकते हो एक्सरसाइज ताकि पूरा दिन दिन आपका जो जो है है है वो आप एक्टिव रहो uh, बाकी तो सब uh, गाइडलाइन के हिसाब हिसाब से है, उसके से उसके हमें हमें उसका फॉलो करना है, जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और uh... आप जो कोरोना कोविड पेशेंट्स को आपने कितने पेशेंट्स आपने देखे हैं और क्रिटिकल वाले या और जो बहुत ही आसानी से ठीक हुए ऐसा कुछ एक्सपीरियंस सुनाइए और आप आपका जो संघर्ष रहा उसमें आ, सबसे ज्यादा आप आ, मेरे ख्याल से ट्वेंटी फोर बाई सेवन आपको जागना पड़ा होगा तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता था कि ये क्या क्या प्रोफेशन है छोड़ के भाग जाओ <laughs> क्योंकि इतने सारे पेशेंट आए तो मेरा जो जैसे कोरोना में हमने काम किया वैसे ही ट्रेनिंग होती है तो हमें ऐसा नहीं लगता है की बहुत ही ज्यादा काम हो गया है क्योंकि MD, करते, तब भी ऐसा ही ही काम होता है हमारा जी जी जी तो इसमें ऐसा दाखिल नहीं कि चलो ये कोरोना में, तो में सबसे काम हो है, वो पेड़ी बेस पेड़ी है। मतलब जिसे वो नहीं कर पे ऑब्जर्वेशन करो से ज्यादा आईपीडी पेशेंट एडमिट करके जाती है, 1500 से भी ज्यादा उसमें करीबन करीबन 500 पेशेंट जो है वो आईसीयू में से बाहर आए हैं, 500 करीबन अच्छा, करीबन दो सौ या तीन दो, दो से ढाई पेशेंट है वो वेंटिलेटर में से थे, वहीं से बाहर आए हमने लिए लाए है सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है सब पेशेंट का जब वो डिशा दस आते हैं तो अलग अलग का कोई वेंटिलेटर में बाहर आया होता है कोई नॉर्मल जो है जो जिसको सिम्टम कम होते हैं लेकिन माइंड में डिप्रेशन ज्यादा रहता है कोरोना के बारे में क्या क्या अलग अलग अभी तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ये सब है तो कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज पेपर है वो सब में से मिलता है तो उससे ज्यादा आदमी डर जाता है कि ये क्या है A. क्या मुझे कोरोना लगा मैं क्या करूँ मेरे फैमिली में क्या होगा हो हो नहीं हो, काफी क्वेश्चन होते हैं हैं हमारे पास आते तो, तो हम जो, जो हम जी, जी, जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और हमारी और से बहुत सारी शुभकामनाएं दुआएं मंगल कामनाएं करते हैं आप इसी तरह इस फील्ड में लोगों का जो है दर्द मिटाने के काम में हमेशा रहे आपको दूसरा भगवान कहते हैं भगवान के बाद अगर किसी को नाम लेते याद करते हैं तो वो आपका प्रोफेशन है तो आपको नमन एंड फिर से एक बार मैं प्रियंका और थैंक्स जी इट्स वेरी वेरी ग्रेट it's really very useful for many people so is going to get recover from this covid because most of the people are getting affected so numbers are getting increased and decreased day to day so it's very it's a very informative program and thank you let me complete this with a uh, short done uh, मन में क्यों हो सा की है। ओ, में है ओ में कैसी है रागनी धन कन में है रा क्या हम हमको समझा बोना है क्या हूँ मैं हमको समझाओ ना सब गाते हैं सब की मत होश है हम तुम क्यों क्या होश है साजे ना चुप हो क्यों हाँ वो ना Awo na Awo na Awo na Awo na Thank you ji थैंक यू सो मच प्रियंका एंड बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया और uh, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आशा करता हूं हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी आपका इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा और सभी ने लिख के भेजा है वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार और हमारे जो आर्टिस्ट जुड़ गए उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल है करते हैं प्रियंका सोहिनी एंड रोहिणी थैंक यू थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में और डॉक्टर साहब फिर से एक बार आपको ये चंद तालिया रेडियो मज़मान की टीम की ओर से आप सभी चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में डॉक्टर कल्पेश जी ने जो इन्फॉर्मेशन हम सभी को दिया है वो इन्फॉर्मेशन को आप दूसरों तक भी पहुंचाइए इन्फॉर्मेशन जो भी है वो स्प्रेड होना चाहिए तो स्प्रेड होने से अच्छा रहता है तो आप स्प्रेड कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो जल्दी से जाके डॉक्टर को आप कंसल्ट करें ताकि बीमारी और परेशान ना करें आपको आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें ऐसी शुभकामना के साथ मंगल कामनाएँ करते हैं